सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओ हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं एक राम राजस्थानी की लिखी नाटिका कवि अंटाचित निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर नानी नानी नानी ना... आ, मिल गया मिल गया चौपट कार्यलय यही तो है चौपट अखबार कार्यल <laughs> क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर तो आप आ ही गए हैं साहब अब तो आपको बाहर जाना है लगता है आप शायद गलत स्थान पर आ गए हैं श्रीमान जी जी क्या मतलब मतलब ये कि ये कोई धर्मशाला नहीं जहां आप ऊट की तरह गर्दन उठाए सामान सहित चले आए ए? ये अखबार का कार्यालय है तो मुझे मालूम है मालूम है इसीलिए तो यहां आया हूँ दरअसल मैं एक कवि हूँ तो, कुछ कविताएं लेकर उपस्थित हुआ तो आप कवि हैं तो बैठिए बैठिए भाई माफ करिएगा हाँ। मैंने आपको समझने में जरा भूल कर अब मेरे मुँह से कुछ वैसे ऐसे कोई शा... बात नहीं कोई बात नहीं वैसे भी ये आपकी भूल नहीं है जी हाँ वास्तव में कवि को समझना ही कठिन है जी हा, जी हा, जी हा। और उससे ज्यादा आजकल उसकी कविताओं को समझना बिल्कुल ठीक कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा अरे आ, मैं साहित्य चर्चा के चक्कर में आपका परिचय लेना तो भूल ही गया कवि जी जी कवि जी।, जी जी जिस तरह हर कवि अपने असली नाम के साथ एक उपनाम की पूछ नथ्थी रखता है उसी तरह क्या आप भी अपना शुभ उपनाम बताने का कष्ट करेंगे क्यों नहीं साहब क्यों नहीं माता पिता मुझे स्नेह से बुद्धू कहते हैं और पत्नी प्रेमावेश में निखट्टू कहकर याद करती बहुत है बहुत खूब नाम और ये दास साहित्य क्षेत्र में अंटाचित के नाम से जाना जाता है <laughs> <laughs> की कौन सी बात अच्छा है अंटाचित <laughs> <सो, laughs> तो आपका नाम अंटाचित है महाशय दरअसल इस नाम के पीछे है? एक लंबा इतिहास है लंबा हाँ। यानी बहुत लंबा इतिहास जरा मैं भी तो सुनू <laughs> सुनिए सुनिए अब कहावत तो आप जानते ही हैीकने पा हाँ मैं जानता हूँ तो बस मेरे पैर भी इतने चिकने थे कि मैं की मैं लगातार परीक्षा की सीढ़ियों से फिसलता ही वैसे तो मैं विद्यार्थी जीवन की लगभग सभी बातें भूल गया हूं। आ, हा, हा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है जी मैं मैट्रिक तक पहुँचते पहुंचते कम से कम आठ बार अंटाचित हुआ <laughs> <laughs> जी एक साल की फीस तो अभी तक बोर्ड में जमा है तो आप आठ साल फेल हुए जी ए, इस वक्त आपकी योग्यता कवि महाराज <laughs> जी मैं हाफ एम ए हूँ हाफ एम <laughs> इस अच्छा इस लगातार असफलता का आप पर क्या असर पड़ा जी धीरे धीरे मेरा मन मयूर साहित्य की ओर अग्रसर हुआ आ, मैंने पढ़ाई लिखाई से सन्यास लेकर साहित्य सेवा का दृढ़ निश्चय कर लिया प्रारंभ में छोटी छोटी कविताएं लिखी जी? और उन्हें पढ़ने के लिए मैं बिना बुलाए ही कवि सम्मेलनों में गया हाँ। लेकिन वहाँ भी पुराने कवियों ने मुझे नहीं जमने जहाँ कवियों ने पढ़ने का मौका दिया वहा जनता ने मेरी पूरी कविता सुनने से इंकार कर दिया। ओ, हो, हो, हो, हो, तो कवि महाराज आपने अपनी रचनाएं प्रकाशित क्यों नहीं करवाई सुनिए तो सही वो भी बता रहा हूँ सुनाइए इसके बाद कवि सम्मेलनों में जाना बंद करके रचनाएं प्रकाशित करवाने को भेजने लगा छह अच्छा। वर्ष तक प्रत्येक स्थानीय पत्रिकाएं मेरी रचनाए से धन्यवाद वापस रही, केवल एक पत्रिका के तक ने लिखा कि हम आपके विवाह का विज्ञापन तो प्रकाशित कर सकते हैं, जी। पर आपकी कविता नहीं तो उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी जी नहीं केवल बातें चल रही थी वास्तव में बड़ा दुखद इतिहास है आपका जी महाराज जी हाँ सो महाशय जी हर क्षेत्र में अंटाचित रहने के कारण मैंने अपना उपनाम ही चित रख लिया। <laughs> <laughs> अच्छा तो जी जी। महाराज। हाँ जी। अपनी रचनाएं न छपने के बाद आपने क्या किया? है? वो मेरे एक कवि मित्र ने मुझे बताया क्या? कि मैं बहुत ऊंचे स्तर की कविताएं लिखता हूँ स्थानीय पत्रिकाओं वाले मेरी रचनाएं नहीं समझ सकती मेरी कविताएं बहुत ऊंचे स्तर की पत्रिका में छपने लायक है बिल्कुल बिल्कुल। <laughs> सो मैं हाँ। आपके शहर में आया था तो सोचा आपको रचनाएं भी दिखा दूं। हाँ। एक पंथ दो काज हो जाए आपके अखबार के योग्य हैं। अच्छा एक बात बताइए हाँ। किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप जी वो <laughs> <laughs> आप तो जानते ही हैं, आजकल साहित्य में नया मोड़ आ रहा है जी हाँ। एक नई बीमारी चल गई है कविता हाँ। और नई पीढ़ी का कवि होने के नाते मैं भी इस बीमारी का शिकार हूँ तो आज तो आप अकविता लिखते हैं तब तो आप, आप कभी नहीं कवि है जी आ, नहीं, आ, जी नहीं। जी? आ कविता के साथ साथ मैं गीत भी लिखता हूं। बादा, <laughs> बादा, बादा, बादा। <laughs> तो भी लिखता तो महाराज हमें कुछ सुना डालिए क्यों नहीं मेंचनाएं देखिए आपको दो चार कविताएं सुनाता हूँ जी हाँ सुनाइए इस पहली कविता में आपको भोगा हुआ यथार्थ स्पष्ट दिखाई देगा अच्छा ये कविता मैंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करके लिखी है जी जो कष्ट मैंने प्रेम पथ में उठाए हैं जी उन्हीं का करुण चित्र कविता में प्रस्तुत किया वाह <स्था> <आहा। स्था> आह वाह आह वाह वाह प्रिया तुमने ये क्या किया ओ प्रिया तुमने ये क्या किया अपने इस प्रेम पुजारी को पड़ोसियों से बाँ, बाँ, बाँ, बाँ, बाँ, आ, आ ये तुमने क्या किया? किया ओ प्रिया पड़ोसियों से ऐसी आस ना थी पड़ोसियों से ऐसी, ऐसी आस ना थी।, थी बाद भी कोई खास ना थी, आशना थी। तुम तो मेरे पास ना थी फिर उन्होंने ये कब का बदला लिया आ वाह वा, ओ प्रिया वा, तुमने ये क्या किया मैं तो तुम्हारा दीवाना वाह मैं तो तुम्हारा दीवाना सुबह शाम उधर था आना जाना वा, वा, वा, वा, वा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं पहचाना तुम तो समझती थी मुझे अपना आ प्रिया ओ प्रिया ये तुमने क्या किया मैं अब भी तुम्हे पाना चाहता हूँ तुम्हारे पड़ोस में आना चाहता हूँ वही वही फिल्मी गीत गाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं पीटा गया अरे ओ प्रिया ये तुमने क्या किया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी क्या यथार्थ का वर्णन किया है आपने कविराज कोई और काजी जी ये देखिए जी। अब आपको मैं एक गीत सुनाता हूँ आपके जीवन में विरहगीत लिखने का भी अवसर आया है जी हाँ। ये, ये उस समय लिखा गया था जी। जब मेरी प्रेमिका के फादर का ट्रांसफर उदयपुर हो गया था अरे अरे। और वो भी उनके साथ चली गई थी हो चूंकि ये एक गीत है जी इसलिए गाकर ही सुनाऊंगा गाकर ही सुनाइए गाकर ही सुनाइए हालांकि गला तो अब फटाबास हो गया है फिर भी मेरे <laughs> गाकर ही सुनाइए जी <laughs> है चली गई तुम मुझको छोड़ कर अरे इस है चली, चली गई तुम मुझको छोड़ नहीं। कर नहीं। और जैसे चली जाती है भैंस रसा तो इस तो, तरह चली जाती और तुमने मेरे दिल को ककड़ी की तरह से और ये की में रख दिया अंतिम है जी हाँ मैं तेरी याद में इतना इतना हैरान हूँ मैं तेरी याद में इतना, इतना हैरान हूँ है। के दिन में भी सो जाता ओड़े कर। भावा, भावा, भी भावा। सो जाता। ओड़े बहुत जी बहुत हुँ बहुत बहुत खूब खूब बस ए, ए, एक ए कविता और सुन लीजिए तो कविता और सुना डालिए सुना डालिए ये ये मैंने अपनी शादी के चार महीने बाद लिखी थी अच्छा लेकिन जिस सामान का इसमें वर्णन किया गया है अब उनमें से एक भी सही सलामत नहीं है जी सब वीरगति को प्राप्त हो गए हैं अच्छा अच्छा सुनाइए आप वो कविता सुनाइए जी ये कप ये प्लेट ये कप ये प्लेट ये चम्मच ये प्याले यह सब है तुम्हारे हवाले वाह वाह वा, ये कप, ये ये ये ये कप, प्लेट, चम्मच, प्याले, सब हैं तुम्हारे हवाले संभाल कर रखना तुड़वा मत देना कप और प्याले फुड़वा मत देना वाह वा। क्यूँकी आ रही हैं कल मेरी साली और साले वाह ये ये ये बहुत बहुत अच्छे पसंद आपको मेरी कविताएं प्रकाशित करेंगे आप में ऐसा है कविराज कविताएं तो आपकी बेहद पसंद आई है मैं तो पहले ही जानता था कि आपको मेरी कविताएं पसंद आएंगी वास्तव में वास्तव में बड़े शहर में प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है किया जाता है जी आगी आगी आगी। सच कह रहा हूं साहब जिंदगी में पहली बार आपने मेरी कविताएं पसंद करके इस नई विधा के साथ, आ कविता के साथ साथ कविता न्याय न्याय किया है न्याय किया लेकिन है। लेकिन मेरी बात भी तो सुन लीजिए जी अजीत साहब सुनना क्या है दो कुछ सुना है उसी पर कानों को विश्वास नहीं हो रहा वास्तव में वास्तव में आप कला मग है, ओ, ओ, की कविराज कविराज शांत होकर जो मैं निवेदन करूं उसे भी सुन लीजिए <laughs> जी सुँगी। वो ये है कि कविताएं तो आपकी बहुत अच्छी हैं मगर हा, ये प्रकाशित होने योग्य है या नहीं ये तो संपादक साहब ही बता सकेंगे क्या? जी संपादक साहब ही बता सकेंगे जी हाँ तो, तो क्या संपादक जी नहीं जी नहीं मैं संपादक नहीं उनका मित्र हूं ए? अभी जयपुर से आया हूं अरे? उन्होंने मुझे यही का पता दिया था इसलिए यहीं इंतजार कर अग, रहा था ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अरे पहले बता देता तो इतना समय आराम से कैसे करता अरे अरे अरे अरे कहा चले कहा चले, अरे बैठिए तो अंता जी महाराज संपादक जी आने वाले हैं अरे सुनिए सुनिए तो अरे अंटाजी महाराज कवि अंतरचित हवा महल में अभी आपने श्री इक्राम राजस्थानी की लिखी हुई यह हास्य नाटिका सुनी इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे महेश जैन और प्रेम श्रीवास्तव सहायक विश्वनाथ सूरी और निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर